आज के मंत्र में बताया है जीवात्मा जब शरीर को छोड़ देता है मरने पर जब जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है तब वह है पृथ्वी जल सूर्य प्रकाश और वायु में आदि आदि पदार्थों में इधर उधर घूमता है इधर उधर भ्रमण करता है जैसे मान लिया उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु अमृतसर में हो गई अब वहां से उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ईश्वर ने देखा उसके कर्मानुसार कि इसको अगला जन्म बंगलोर में देना चाहिए एक इंजीनियर के परिवार में उसको जन्म देना चाहिए बंगलोर में उसके कर्म के हिसाब से ऐसा निर्णय हुआ तो अब अमृतसर से बंगलोर तक जो उसकी यात्रा चलेगी वो ईश्वर के अधीन होगी क्योंकि वो तो शरीर छोड़ते ही बेहोश हो जाएगा ये शरीर हमारे साथ है स्थूल शरीर और खा पी के अच्छी तरह स्वास्थ्य ठीक है तो हमें होश आता है तो हम देख सकते हैं सुन सकते हैं विचार कर सकते हैं सारे काम कर सकते हैं कभी कभी शरीर में रोग आ जाता है बुखार आ गया मान लो एक से चार डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आ गया अब तो शरीर भी है पर अब स्थिति बिगड़ जाती है जीवात्मा कुछ अच्छी तरह सोच नहीं सकता कोई ठीक निर्णय नहीं ले सकता कोई दौड़ना भागना आदि कोई काम नहीं कर पाता शरीर में उसको थकान दर्द जलन आदि आदि कमज़ोरी ये सब महसूस होता तो इससे पता चलता है कि जब शरीर ठीक होता है स्वस्थ होता है तो जीवात्मा को उससे बराबर ठीक ठाक शक्ति मिलती है और वो अपने सारे काम ठीक ठाक कर लेता जब 104 डिग्री फॉरन में ये हाल है उसकी इच्छा है सड़क पर दौड़ लगाने की पर दौड़ नहीं सकता इच्छा होते हुए भी दौड़ नहीं सकता क्योंकि शक्ति सामर्थ्य नहीं है अब शरीर उतना सहयोग नहीं दे रहा तो शरीर होते हुए भी इच्छा होते हुए भी जब व्यक्ति दौड़ नहीं पा रहा तो मरने के बाद तो शरीर छूट गया शरीर अलग हो गया तो अब अब क्या कर पाएगा कुछ भी नहीं कर पाएगा अब तो उसको होश ही खत्म हो गया तो बेहोश हो जाता है अब बेहोश हो गया तो कहीं चल नहीं सकता आ नहीं सकता जा नहीं सकता अब उसको अगला जन्म देना ईश्वर ने ईश्वर न्यायाधीश है हमारा और सर्वज्ज है सब कर्मों को देखता है उसका पूरा हिसाब रखता है ठीक ठीक न्याय करता है और ईश्वर ने ये सोचा भाई इसको अब यहाँ से अमृतसर से बंगलोर तक ले जाना है इसको उस इंजीनियर के घर में जन्म देना तो वहाँ अमृतसर से बंगलोर तक जो रास्ते में उसकी यात्रा चलेगी तो उसमें पृथ्वी भी आएगी नदी भी आएगी जल भी आएगा वायु भी आएगी पर्वत भी आएगा सब चीज़ें आएंगी तो इन्हीं पदार्थों में वो घूमता घूमता वहाँ जाता है अपनी इच्छा से नहीं जाता घूमता हुआ ईश्वर उसको ले जाता है। जब ईश्वर उसको ले जाता है तो ये सारी चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं और इन चीज़ों में से पार होता हुआ गुजरता हुआ ईश्वर उसको फिर ठीक जगह पर पहुंचा देता है भाई इस परिवार में इसको जन्म देना हो तो जिस परिवार में जन्म देना हो तो वहाँ वो इंजीनियर जो है पुरुष उसके शरीर में उस आत्मा को ईश्वर बिठा देता है फिर जब वो पति पत्नी आपस में संयोग करते हैं तब वो पिता के शरीर से माता के शरीर में चला जाता है और गर्भ में स्थापित हो जाता है फिर उसका नया शरीर अपना शरीर बनना शुरू होता है तो इस प्रकार से इस पांचवें मंत्र में यह बताया है कि मरने के बाद आत्मा ऐसे ऐसे इन चीजों में घूमता रहता है भावार्थ में भी स्पष्ट लिखा है कि जब जीव शरीर छोड़कर सब पृथ्वी आदि पदार्थों में भ्रमण करता सब पदार्थों में जो ऊपर मंत्र में बताए थे वायु अग्नि आदि इन सब में घूमता है जहां तहां प्रवेश करता जहां तहाँ रास्ते में से जो जो चीज़ें आती हैं वो उन स्थानों से होकर के जाता है और इधर उधर जाता आता हुआ कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म पाता है ईश्वर की व्यवस्था से उसको अगला जन्म मिलता है अपनी मर्जी से नहीं उसको होश नहीं होता सामर्थ्य नहीं होता ज्ञान भी नहीं होता उसको अधिकार भी नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँ मेरा अगला जन्म कहाँ होगा उसको ये सब कुछ नहीं मालूम तो जब वो व्यवस्था से ईश्वर की व्यवस्था से कर्मानुसार जन्म प्राप्त करता है तब ही सुप्रसिद्ध होता है तब उसका अपना शरीर बन के तैयार हो जाता है तब वो जनता के सामने प्रकट हो जाता है तो प्रसिद्ध होने का मतलब वो सबके सामने उपस्थित हो जाता है तो ये मरने के बाद की बातें बताई आत्मा इस तरह से घूमता है